CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम वातायनम में आज सुनते हैं यह कार्यक्रम मूर्ख मित्रम पुराने समय की बात है मगध देश में विष्णुप्रिय नाम के एक राजा रहते थे उन्हें पशुओं से बहुत अधिक प्यार था उन्होंने अपने भवन में बहुत से पशु जैसे कुत्ता बिल्ली खरगोश बकरी मे घोड़ा तथा बंदर पाल रखे थे सभी पशुओं में उन्हें बंदर बहुत प्रिय था। और क्यों नहों बंदर अपनी अटखेलियों से राजा को हसाता। राजा की एक आवाज में खो खो करते हुए तुरंट आ जाता था। उनके लिए पानी लाता। और तरह तरह के कर्टब दिखा कर उन्हें खुश रखता था। बंदर इसलिए भी प्रिय था क्योंकि बंदर राजा की सोने पर उन्हें पंखा जलता, उनके पेर दबाता। एक दिन खाना खाने के समय बंदर राजा के पास नहीं था। खाना खाने के पश्चाद। राजा ने खर्गोश से कहा। भोश अशाक काथ मासी भोजनम कृतम नवा। आम महाराजा अती स्वादिष्टम भोजनम कृतम त्रिप्तोस में। अधुनातो विश्रामम कर्तु मिच्छा में। किम काथा यासी। अरे Vishramam, tu, aham, kar, tu, m'i chami. Param, mama, p'riah, seva, अरे v'anarah, nadrishyate. Hmm. Arre, kosibho, samafvai, shikram. Maharàj, maharàj, aham, asmi. Aham, tu, aham, tu, cintayamishma, yad mama, upasthiti, bhavata, bhavata अरे वानर, अब उपस्थिती अधितराम आवश्यकी त्वाम विना, अहम निद्रा मपिकर तुम नशक्नो मी गच्छ, अधुना हम स्वापि मी बंडर राजा के पैर दबा ही रहा था कि एक शैतान मक्खी महल में घुसी आहा इदानी माया भवनम संप्राप्तम अहो ये तद राज भवनम राज प्रासादम गच्छामी अहो, राजा सुप्त अस्य शरीरे अहम उपविशामी अस्तू हाहाहा राज्ञः मस्तके उपविशामि <laughs> राज्ञः पादे उपविशामि अधुरा अहम् राज्ञः नासिकायाम् उपविशामि अति आनन्दम अनुभवामि अहम् <laughs> Ré, Maksiké, Maharàja, Nidrati, Dura, Mraja, Tassi, Nidra, Bhangam, Maa, Kuru? Aham, tu, Atraivastas, Yami. <laughs> Puna, Atraivapavishasi, Gacch, Dura, Apesar? Aham, tu, Atraivastas, Yami. <laughs> Bhodrish, Maksiké, Kimartam, Naamanyashe, Rágyah, Nidra, Bhangam, Maa, Kuru? Atiyanand, Manubhavami. अहम तो अत्रैव स्थास्यामि तर्हि तर्हि अहम तो हम मारेष्यामि एवं एवं तर्हि तिष्ठ क्षणम तिष्ठ पश्य किम् करोमि हम पश्य अई दुष्टमक्षिके एष एष प्रहरामि प्रहार है तू विपक्षी यह ऐसा है मां बहुत आपने सुना मूर्ख सेवक बंदर के कारण राजा को अपनी नाक कटानी पड़ी इसलिए हमें सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए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 प्रोफेसर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी और डॉ रंजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार प्रोफेसर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी स्मृति गविश द्विवेदी निवेदिता और डॉ पंकज मिश्र ध्वनिंकन बटिलंग लिंगडो और शानमुखसीम निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET I and -E C -E